श्री ष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद एक दिन दक्षिणेश्वर में टहलते टहलते श्री राम कृष्ण सहसा एक युवक की गोद में बैठ गए और कुछ वैसे बैठे रहने के बाद उठ खड़े हुए। वहां उपस्थित भक्तों के कौतूहल निवारणार्थ उन्होंने कहा देखा कि यह कितना भार सह सकेगा यथा यह समय यही युवक स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मठ और मिशन के महासचिव पद के लिए चुने गए तथा उन्होंने सुदीर्घ तीस वर्षों तक यह गुरुभार दहन करते हुए अपना व्रत पूरा किया स्वामी जी का आदेश यही उनकी कर्म प्रेरणा का एक प्रधान स्रोत था यही हमारे स्वामी सारजानंद हैं सारजानंद का पूर्व नाम शरद चक्रवर्ती था उनके पितामह संस्कृत के अच्छे विद्वान थे पत्नी के देहांत के पश्चात उन्होंने हुगली जिले के जनाई ग्राम में अपना निवास स्थान बनाया तथा वहां पाठशाला स्थापित कर बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे परंतु शरद के पिता श्री गिरीश चंद्र चक्रवर्ती गांव छोड़कर कलकत्ता कर चले आए और एक दवा की दुकान में साझेदार के रूप में काम करने लगे उन्होंने काफ़ी धन अर्जित किया किंतु संपत्तिशाली होते हुए भी गिरीश धार्मिक तथा निष्ठावान भी थे कामकाज में बहुत समय व्यतीत होने पर भी उनके पूजा पाठ संध्या वंदन तथा जब ध्यान में कभी अनियमितता नहीं आती थी शरद की माता नीलमणि देवी भी भक्तिमती थी तीन कन्याओं के बाद शरदचंद्र ने इस धर्मप्राण प्राण दंपत्ति के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में तेईस दिसंबर अठारह सौ ईस्वी शनिवार को संध्या छह बजकर बत्तीस मिनट पर पौष शुक्ल ष्ठी जन्म ग्रहण किया शनिवार को जन्म होने के कारण परिवार के सभी लोग थोड़े चिंतित हुए परंतु बालक के चाचा ईश्वरचंद ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे उन्होंने जातक के जन्म फल पर विचार करने के बाद सबको अभय देते हुए कहा कि यह शिशु गणमान्य हो भविष्य में परिवार का यश वर्धन करेगा शरद का स्वभाव बचपन से ही बड़ा शांत था आयु सुलभ चंचलता का उनमें नाम तक न था इसीलिए आगे चलकर उनमें कार्य कुशलता का अपूर्व विकास देखकर उनके बचपन के अभिभावकों को यह कहते सुना जाता था इसके भीतर इतना सब था यह तो हमें मालूम ही न था विद्यालय की परीक्षाओं में उन्हें प्रथम या द्वितीय क्रमांक प्राप्त होता था छात्रों की विचार गोष्ठी में भी वे अपना कृतित्व दिखाते थे फिर व्यायाम आदि की सहायता से उन्होंने अपने शरीर को भी सुगठित कर लिया था शांत स्वभाव तथा धर्म प्राणता ने मिलकर उनके बाल जीवन को बड़ा ही मधुर बना दिया था माँ जब गृह देवता की पूजा में मग्न रहती तो बालक शरत पास बैठा ध्यान से सब कुछ देखता रहता और यथा समय अपने मित्रों के समक्ष खेल खेल में उसे दोहराता इसके अतिरिक्त वह विभिन्न देवी देवताओं के स्तोत्रादि अनायास ही मुखाग्र सुना सकता था पूजा पाठ में पुत्र की अभिरुचि देखकर स्नेहमयी जननी ने उनके लिए पूजा के सारे उपकरण जुटा दिए जिन्हें पाकर वह खेलना भूल देव आराधना में लग गया तेरह वर्ष की आयु में उपनयन होने के पश्चात की अर्चना का अधिकार प्राप्त हुआ तब से वे रूप से वे रूप अत्यंत लगन के साथ विधि पूर्वक पूजा पाठ एवं जब ध्यान करने लगे इसी आयु में शरद के प्राण दिन दुखियों के लिए रोया करते थे और वे पाठशाला के जलपान का पैसा बचा कर, गरीब सहपाठियों की सहायता किया करते थे उनके पास कोई विशेष अधिक पैसे तो रहते नहीं थे प्रतिदिन कोई दो चार आने मिलते थे परंतु सत्कार्य में व्यय करने की इच्छा से वे उसी में से कुछ बचा रखते थे और आवश्यकता के समय वह पूरा न पड़ने पर बहुधा अपना छाता या कपड़े आदि बेच डालने में भी संकोच नहीं करते थे सेवा की स्पृह भी उनमें समान रूप से जागृत थी एक बार पड़ोस के एक मकान में एक नौकरानी विशूचिका रोग से ग्रस्त हो गई परिवार की सुरक्षा के लिए मकान के मालिक ने उसे बिना सेवा शुश्रूषा के घर की छत पर एक किनारे छोड़ दिया यह दुखद समाचार सुनते ही शरत ने जाकर रोगिणी की सेवा शुश्रुषा तथा औषध पथ्य आदि की पूरी व्यवस्था की परंतु दुर्भाग्यवश उसकी प्राण रक्षा न हो सकी निष्ठूर पड़ोसी ने शवदाह की भी कोई व्यवस्था नहीं की तब शरत चंद्र ने पेशादार वैष्णवों को बुलाकर मृतक के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की शरद का बचपन तथा यौवन ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण है भावी जीवन में रामकृष्ण मिशन के महासचिव के रूप में उन्होंने आर्थ एवं पीड़ितों की सेवा में जिस विपुल सहृदयता तथा कर्मठता का परिचय दिया इसकी झलक उनके जीवन में प्रारंभ से ही दिखाई पड़ती है